भद्रं भद्रंग कर्णे श्रृणुया मेवा भद्रम पशेम्शीजत्र स्थिस्तुवा गुंसनूसमदी जदायुः स्वस्न न इंद्रो वृदस्रवा स्वस्ति नूषा विश्वेद स्वस्ति नक्षो अरष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द शाति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा कल संपन्न हुई प्रथम मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है संबंध भाष्य में भाष्कर भगवान ने मुंडक उपनिषद के साथ प्रश्न उपनिषद के पुनरुक्ति की आशंका का समाधान करते हुए मुंडक उपनिषद तथा प्रश्नोपनिषद में व्याख्यय व्याख्यान भाव संबंध बताया मुंडक उपनिषद है व्याखेय उसका व्याख्यान है प्रश्नोपनिषद उपनिषद में जो आत्मतत्व बताया गया है उसके ज्ञान के साधन के रूप में सूचित तो प्रणोपासना का विस्तार से वर्णन नहीं है उसका भी यहाँ विस्तार से वर्णन करना है और जो ज्ञान के साधन के रूप में आवश्यक हैं कर्मफल के प्रति वैराग्य कर्मफल हैं संसार जो सकाम कर्म उपासना का फलस्वरूप है संसार उससे वैराग्य मुंडक उपनिषद के मंत्रों के द्वारा प्रतिपादित तो आत्मज्ञान के साधन के लिए आवश्यक है इसलिए वहां पर सूचित किया गया था तद विज्ञाथम सगुरुमेवा विगछेत के पहले परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात यह सूचित मात्र किया गया है कर्म फल की परीक्षा करे यानी विचार करे कर्म फल का और नित्य जो मोक्ष है वह कर्म का फल नहीं है अपितु नित्य होने के कारण कर्म से प्राप्य नहीं ज्ञान से प्राप्य है ऐसा विचार करके मोक्ष काम को कर्मफल से विरक्त होना है इतना सूचित मात्र किया इतने मात्र से कर्मफल के प्रति वैराग्य संभव नहीं है इसलिए कर्म फल का विस्तार से वर्णन करने के लिए प्रथम प्रश्न है और कर्मफल रूप इस संसार का साधन रूप जो कर्म और अभ्युदय फला उपासनाएं हैं सकाम कर्म उपासनाएं उनका स्वरूप उनमें से कर्म का तो कर्म के द्वारा विस्तार से बताया गया अभ्युदय फलक सकाम उपासनाओं का स्वरूप बताने के लिए प्राण उपासनादि का द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न है तो इस प्रकार कर्म फलभूत संसार तथा उसके साधन का स्वरूप जानकर के उनके प्रति विरक्त हुआ जो जिज्ञासु हैं उनके जिज्ञास्य आत्मतत्व का वर्णन करने के लिए मूल मुंडक में जो यथा सुदीप्तात् पावकात्ष्पुलिंगा इत्यादि दो मंत्र हैं उनका वर्णन चौथे प्रश्न से उनके अर्थ का वर्णन हुआ व्याख्यान हुआ और पंचम प्रश्न है जब यथा सुदीपतात्वका विस्फुलिंगा इत्यादि मंत्र के व्याख्यान रूप तत्व के प्रतिपादक चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देने पर भी यदि नहीं हो पाया तत्वबोध तो प्रतिबंधक दोषांतर का निराकरण करने के लिए मुंडक में भी प्रणव धनुषरोहात्मा से प्रणव उपासना सूचित की गई उस प्रणव उपासना के सूचक मंत्र का व्याख्यान करने के लिए पंचम प्रश्न है और षष्ठ प्रश्न है बाकी मुंडक उक्त अर्थ का विस्तार से वर्णन करने के लिए ये तस्मात् जायते प्राण च इत्यादि अवशिष्ट मुंडकोपनिषद के अर्थ का विवरण प्रश्न है इस प्रकार ये प्रश्नोपनिषद मुंडकोपनिषद का विस्तार है अर्थ है प्रणोपासनादि साधन के साथ वर्णन करने वाला है मुंडक उपनिषद के अर्थ का अब मुंडकोपनिषद व्याख्य होने से उसका व्याख्यान व्याख्यानूप प्रश्नोपनिषद होने के कारण ही मुंडक उपनिषद का जो अनुबंध चतुष्टय होगा वही माना जाएगा प्रश्नोपनिषद का इसलिए अतिरिक्त यहाँ पर मुंडक उपनिषद के अनुबंध चतुष्टय से भिन्न अनुबंध चतुष्टय बताने की आवश्यकता नहीं है एवी टीकाकार ने कहा था और अब आख्यायिका का का प्रारंभ करते हैं जिस आख्यायिका का एक प्रयोजनांतर है आदि साधनों का विधान उस आख्यायिका का, का प्रारंभ होता है प्रथम मंत्र से प्रथम मंत्र का उच्चारण कर लें ओम सुकेशा च भारद्वाज शैब्य सत्य काम शौरायण चारग्य स्वलायनु भागवो वैदर्भ कबंदी कायन ते हेते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मावेश तत्सं वक्षती भगवत पिपलादसन्ना तो प्रश्नोपनिषद में छह छह प्रश्न हैं और प्रश्नों के कर्ता एक ही ऋषि नहीं है अलग अलग छह ऋषि हैं उन छह ऋषियों का वर्णन किया जा रहा है बारह पदों के द्वारा भारत तो सुकेश नाम वाले एक ऋषि हैं सुकेशा यह छांदस दीर्घ है एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा तो सुकेशाच इति इति वक्तव्ये सुकेश्च वक्तव्य दैर्घ्यम छांदसम इति अवधेयम् सुके अकारांत शब्द है राम शब्द के तरह तो राम शब्द का प्रथमा के एक वचन में राम बनता है ना ऐसे यहाँ पर होना था सुकेश्च भारद्वाज लेकिन सुकेशा ऐसा ओ दीर्घ जो है वो छादस है ये समझना तो सुकेश ये नाम है ऋषि का और वे भरद्वाज के पुत्र हैं इसलिए भारद्वाज उनको कहा जा रहा है जैसे पांडु के पुत्र को पांडव कहा जाता है भरद्वाज के पुत्र को कहा जाएगा भारद्वाज तो भरद्वाज के पुत्र नाम है सुकेश ये प्रथम ऋषि है ये कर्ता होंगे छह प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न के छठे प्रश्न छठा प्रश्न है सुकेश भारद्वाज का यहां जिस क्रम से ऋषियों के नाम बताए हैं उससे विपरीत क्रम है प्रश्नों का अंत में जिस ऋषि का नाम बताया गया वे पहले प्रश्न करते हैं पंचम क्रम में जिस ऋषि का नाम है वे दूसरा प्रश्न करेंगे चतुर्थ क्रम में जिस ऋषि का नाम है उनका प्रश्न होगा तीसरा और प्रथम नाम जिनका है उनका प्रश्न होगा अंतिम छठवा प्रश्न तो सुकेश भरद्वाज के पुत्र हैं एक ऋषि ये दो नाम प्रत्येक ऋषि के बताए जा रहे हैं एक उनके गोत्र को लेकर के या पिता को लेकर के और एक उनका अपना नाम शैभ्य सत्य काम तो सत्यकाम नाम के ऋषि है जैसे सुकेश नाम है ऐसे एक दूसरे ऋषि हैं उनका नाम है सत्यकाम ये जावाल सत्यकाम अलग यहाँ तो पिता का नाम बताया जा रहा है उनके यहाँ के जो सत्य काम है उनके पिता का नाम से उनको विशेषित किया जा रहा है और जो जावाल सत्य काम है न तो उनको न तो उनकी माता को उनके पिता का नाम मालूम है इसलिए माता के नाम से विशेषित किया गया जाबाल जाबालाया अपत्यम पुमान जाबाल इसलिए यह सत्यकाम छांदोग्य उपनिषद के जो चतुष्पाद ब्रह्म उपासना के अधिकारी सत्य काम है उनसे अलग है तो ये कहा सत्यकाम नाम है और शिवी उनके पिता का नाम है तो शिव के पुत्र होने से उन्हें कहा जा रहा है शैब्य शिवे अपत्यम पुमान और सौरायणी गार्ग्य तो सूर्य के सौर्यायनी सूर्य के पुत्र हैं सौर्य और सौर्य के पुत्र को कहा जाता है सौरायणी सौर्यायनी में भी दीर्घ छांदस है होना चाहिए रस्व जैसे दशरथस्य से अपत्यम दासरथी बनता है दासरथी राम ऐसे सौर्यायनी रस्व इकार होता है लेकिन यहाँ दीर्घ है वो छांदस है और गर्ग उनका कुल है इसलिए गार्ग्य तो यहाँ दोनों भी उनके एक प्रकार से कुल गार्ग ये नाम हुआ कुल से और सौरायनी हुआ सूर्य के पौत्र होने से उनका अपना नाम नहीं बता और कौशल्य नाम है अश्वलायन ये अश्वल के पौत्र होने से अश्वलायन कहा जा रहा है तो अश्वलस्य गोत्रापत्यम अश्वलायन ये हो जाएगा और भार्गवो वैधर् तो भृगु के पौत्र भार्गव और विदर्भ देश निवासी होने से वैधर्भी तो भा, भार्गव वैधर्भी ये जो पंचम ऋषि है और कबंधी नाम है छठवे ऋषि का और कत्य के प्रपौत्र हैं इसलिए कात्यायन युवापत्य तो हुआ एक युवापत्य होता है इसलिए कहते हैं कात्यायन तो कत्य नाम के ऋषि के प्रपौत्र कात्यायन हा तो वहा प्रत्यय होता है और यहां हुआ फक और फिर अयन हुआ तो पौत्र के लिए वो युवा प्रत्यय होता है तो जहा अयन है अश्वलायन कात्यायन और सौरायणी इसमें है ना इसलिए वहां पर लिख युवा पत्य हुआ युवापत्य अर्थ में प्रत्यय हुआ तो पौत्र पौत्र लगाया पौत्र से नहीं नहीं कत्य का जो अपत्य है वह होता कात्य हम इसे पांडु का पुत्र पांडव कत्य का पुत्र कात्य का भरद्वाज का पुत्र भारद्वाज कत्य का पुत्र कात्य तो ये छह ऋषियों के का नाम से परिचय दिया छह ऋषियों का अब आगे हैं कि ते हे ते ब्रह्म परा ब्रह्म निष्ठा परम ब्रह्म अन्वेष ये तीन विशेषण हैं इन ऋषियों के ते हे ते ये दोनों सर्वनाम इन ऋषियों के परामर्शक हैं ते ये ते यानी सुकेशा सुकेश आदि जो छे ऋषि हैं कबंधी पर्यंत ये कैसे हैं तो ब्रह्म परा तो ब्रह्म परा का ही विशेषण फिर और आगे हैं कि ब्रह्म अन्वेष बाना तो ब्रह्म पर तो कहा जाता है ब्रह्म में पारंगत अने ब्रह्मज्ञ तो जो ब्रह्मज्ञ है उनका ब्रह्म मान विशेषण नहीं बन पाएगा इसलिए ब्रह्म परा शब्द का अर्थ है अपर ब्रह्म को पर ब्रह्म समझ रहे हैं जो वो है ब्रह्म परा जैसे शत्रु को ब्रह्मोपदेश करने के लिए पहुंचे हुए जो बाला की हैं ऋषि वे अपर ब्रह्म को ही समझ रहे हैं परब्रह्म। ऐसे ये जो छह ऋषि हैं सुकेश आदि, ये अपर ब्रह्म को ही परब्रह्म समझे हैं मान बैठे हैं इसलिए उन्हें कहा जा रहा है ब्रह्म परा और ब्रह्मनिष्ठा इसमें भी ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है कि अपर ब्रह्म की ही उपासना में लगे हुए ब्रह्मनिष्ठा यानि ब्रह्म उपासका उपास्य ब्रह्म की उपासना में लगे हुए हैं तो ये ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा इससे एक प्रकार से कृतोपास्तित्व क्रित, तो इनमें बताया गया ये कृतोपास्ति है, है का और जो कृतोपास्ती होते हैं उनमें कर्म तथा उपासना से निवर्तिय मल विक्षेप दोष नहीं रहता आवरण मात्र रहता और उस आवरण के निवर्तक ज्ञान की इच्छा उनके अंदर स्वाभाविक प्रकट होती है जो कृतकर्मा है कृत उपास्ति हैं तो वह निर्मल चित्त और समाहित चित्त होगा निर्मल समाहित चित्त में आवरण के निवर्तक तत्वबोध की इच्छा अभिव्यक्त होती है उत्पन्न होती है और वह इच्छा फिर इच्छति और फिर प्रवर्तते तो जिसकी इच्छा हुई उसके साधन में प्रवर्त करती है तो तत्वबोध की इच्छा तत्वबोध के साधन आचार्य उपसत्ति आदि में प्रवृत्त कराएगी ब्रह्मबोध जिन साधनों से होता है उन साधनों के लिए प्रयत्न में लगाएगी तो ये कृतोपास तथा कृतकर्मा ऋषि छे के, छे के अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है प्रवर्तक ब्रह्म जिज्ञासा है कई इच्छाएं व्यक्ति के अंदर होती हैं लेकिन वो सब की सब इच्छा के विषय के साधन में प्रवर्तक नहीं बनती जो तीव्र इच्छा होती है वही अपने विषय के साधन में प्रवर्तक बनती है बाकी पड़ी है लेकिन प्रवर्तक नहीं होती तो प्रवर्तक इच्छा तीव्र इच्छा मानी जाती है तो इनके अंदर ज्ञान की तीव्र इच्छा है जिज्ञासा है यह इससे ज्ञापित होता है कि ज्ञान के साधनों में उन्हें करा रही है वो इस दृष्टि से उनका एक विशेषण है परम ब्रह्म अन्वेष माना कि वे परम ब्रह्म अन्वेषमान है का मतलब पर ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं पर ब्रह्म का ज्ञान चाहते हैं तत्वबोध चाहते हैं परम ब्रह्म अन्वेष माना तो फिर उनको पर ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है तो वह इच्छा जिससे पूर्ण हो जिज्ञासा जिससे शांत हो ऐसे को खोजा जाएगा जो शांत कर सके तो उस समय ये सुकेश आदि ऋषि धरातल पर जिस समय थे उस समय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के रूप में खूब प्रसिद्ध थे आचार्य पिपलाद उनकी खूब प्रसिद्धि थी तो इन सुकेश आदि ऋषियों ने निश्चय कर लिया कि येषह वही वक्षति इति तो तत्सर्व यानी हम जिसका अन्वेषण कर रहे हैं हमारा जो अन्वेषणीय है जिज्ञास है ब्रह्म उस ब्रह्म के विषय में हमारे जो भी प्रश्न होंगे हमारी जो भी जिज्ञासाएं होगी उन सब प्रश्नों का उत्तर हमें यह बताएंगे वक्षति कौन एश यानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के रूप में प्रसिद्धि जिनकी लोक में है आचार्य पिपलाद जी एष शब्द से लेना वे हमारी जिज्ञासा को निश्चित रूप से शांत करेंगे इति यानी ऐसा निश्चय करके तेह समित भगवंत पिपलादम उपसन्ना तो भगवंतम याने उस समय सप के सम्माननीय पूजावान सब जिनका आदर करते हैं सम्मान करते हैं पूजा करते हैं ऐसे उनको भगवान भगवान कहा जाता है पूजनीय वो कौन है तो पिप्पलाधम तो भगवान पिप्पला जी के उपसन्न हुए उपसन्ना का करता है ते ते यानी सुकेश आदि छे ऋषि जो परम ब्रह्म माना है परम ब्रह्म की जिज्ञासा जिनके अंदर है वे परम ब्रह्म की जिज्ञासा को शांत करने के लिए परम ब्रह्म विषय को बोध प्राप्त करने के लिए परम ब्रह्म के ज्ञाता आचार्य पिपला जी के पास समित पानी होकर के विधिवत पहुंचे उपसन्ना अनेक गए उन्होंने की गुरुपसति कैसे तो समित पाण यह या। तो यानी विधिवत जैसा जाना चाहिए ऐसा गए भाष्य है भाष्य को देखिए सुकेशाच नामतो तो, तो प्रथम ऋषि जो है सुकेश उनका नाम है और भरद्वाज से अपत्यम भारद्वाज और भरद्वाज ऋषि के वे पुत्र हैं इसलिए भारद्वाज उन्हें कहा जा रहा है और शैभ्य शिवे अपत्यम शैब्य तो शिवि के पुत्र हैं और नाम है उनका सत्यकाम तो शिवि के पुत्र होने से शैब्य और सत्य नाम सत्यकाम नाम वाले सौरायणी के विषय में कहते हैं कि सूर्यश अपत्यम शौर्य सूर्य का पुत्र है सौर्य जैसे शिवि का पुत्र है शैब्य ऐसे सूर्य का पुत्र है सौर्य और तस्य अपत्यम सौरायणी तो तस्य अने सौर्यस्य, सूर्य पुत्र का जो पुत्र अने सूर्य का पौत्र वो है सौरायणी वो रस्वीकारात है और कहते कते छांदस इति। तो शौरायणी ये जो मूल में में दीर्घ छपा है वह छांदस है ये लिखते हैं टीका में टीकाकार की इति वक्तव्ये दैर्घ्यम छांदसम इतर्थ कहना चाहिए था सौरायणी रसवीकार लेकिन दीर्घ हो गया छांदस वेद में हो जाता है आगे हैं गार्ग्यो सौरायणी का एक विशेषण है गार्ग्य वो है गर्ग गोत्र उत्पन्न गर्ग ऋषि के गोत्र, गोत्र में उत्पन्न हुआ इसलिए गर्ग और कौशल्य च नाम तो नाम है कौशल्य और अश्वल के अपत्य हैं अश्वलायन यानी हैं का मतलब वो हो जाएंगे पौत्र ऐसे तो भार्गवो यानी भृगोर गोत्रापत्यम भार्गव भृगु के गोत्रापत्य हैं और विदर्भ देश निवासी हैं इसलिए वेदर्भ भी कहा जा रहा वैधर्भी विदर्भे भव विदर्भ में जो हुए हैं और कबंधी नामतह नामत कबंधी नाम है और कायन है पौत्र तो कत्यस्य अपत्यम का विद्यमान स तो जिसका जिसके प्रपिता जीवित है प्रपितामह पर दादा जीवित है जिसके उन्हें कहा उसको कहा जाता है एक प्रकार से ओफक प्रत्यय होकर के युवा प्रत्यय होता है वो वो प्रपितामह जीवित होने पर होता है चौथी पीढ़ी को बताने के लिए होता है ये आगे कहते हैं कि युवा प्रत्यय य हुआने प्रत्यय हुआ अर्थ में प्रत्यय कहा जाता है उसे टीका तो में टीकाकर ईव प्रत्यय के विषय में लिखते हैं कि प्रत्यय कत्यस इवा आयनादेशे च कात्यायन इति आयनादेश कायन सिद्ध्य व्याकरण में कायन शब्द इस प्रकार बनता है युवापत्य अर्थ में कत्य शब्द से फक प्रत्यय होकर के उस फक प्रत्यय के स्थान पर फक प्रत्यय के फकार के स्थान पर आयन आदेश होकर करके बन जाता है कात्यायन और उसका अर्थ होता है ऐसा प्रपौत्र जिसका प्रपितामह जीवित तो आगे हैं ते है ते ब्रह्म पर ते है ते ब्रह्म परा ब्रह्मनिष्ठा इसकी व्याख्या कर रहे हैं भास्कर भगवान कि ते ह ये ते यानी ये छह ऋषि ब्रह्म पर है यानि अपरम ब्रह्म परत्वेन गा अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म समझ करके बैठे हैं जो उन्हें कहा जाता है ब्रह्म परा और ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ करते हैं तद अनुष्ठा अनुष्ठान निष्ठास्य ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ है तद अनुष्ठान गणीका पुनर् ब्रह्म अयुक्त आह अपरम ब्रह्म ब्रह्म पर शब्द का अर्थ यदि पर ब्रह्म पर करेंगे तो परम ब्रह्म माना यह विशेषण अनुपन्न होगा इसलिए ब्रह्म पर शब्द का करते हैं अपरम ब्रह्म परत्व और ब्रह्म निष्ठा का अर्थ कर दिया तद अनुष्ठान निष्ठाच तो अपर ब्रह्म का अनुष्ठान है उपासना तो उपासना अनिष्ठ है मतलब कृतोपास है ब्रह्मनिष्ठ पद से बताया और परम ब्रह्म अन्वेष माना का अर्थ करते हैं परम ब्रह्म ब्रह्म जिज्ञासु समो और कि इस प्रश्न का उतरण है टीका में कि ननु अपर ब्रह्म ब्रह्मणेन पुरुषाथ सिद्धे ब्रह्म किन्वेषण किंत पर के अन्वे अपर के अन्वेषण से ही पुरुषार्थ यदि सिद्ध हो जाए पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाए तो परब्रह्म अन्वेषण की क्या आवश्यकता है इस प्रकार की शंका किंत इससे की गई और यहाँ पर दोनों भी बताया गया है पर ब्रह्म अन्वेषमान भी और ब्रह्म पर बताया गया अपर ब्रह्मनिष्ठ भी तो इस प्रश्न का अर्थ स्पष्ट करते हुए टीकाकार कह रहे हैं को अतिशय या अपर ब्रह्म की अपेक्षा पर ब्रह्म में क्या विशेषता है कि तो तत् पर ब्रह्म किम है यानी किस अतिशय से, से युक्त है अपर ब्रह्म की अपेक्षा कौन सी विशेषता पर ब्रह्म में है तो अपर ब्रह्मनिष्ठ होने पर भी परब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं ये और एक इतने ऋषि बड़े होते हुए भी आचार्य पिपला जी के यहाँ सामान्य विद्यार्थी बनकर के रह रहे हैं तो परब्रह्म की कोई उनका जो परब्रह्म है विशेषता होगी वह जिस अपरब्रह्म को जानते हैं उसकी अपेक्षा इसलिए तो लगे होंगे सारी अपनी विशेषताओं को अलग करके उनके सेवा भाव में लगे हैं आचार्य विप्लाद जी के तो इसलिए पूछा कि किन तत्व और इसका टीका में अर्थ कर दिया कि तस् को अतिशय अने परब्रह्मना, ऊपर से जोड़ देना अपरस्मत ब्रह्मना को अतिशया ने क्या विशेषता है ये किन तद स्प्रश्न का अर्थ हुआ वह विशेषता बताई जा रही है यित्यम विज्ञेयम इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में त अनित्य हे अपि तत्तेरत्युन अपुरषाथवाद निवाद पर स्वरूप परस्वन आह यदि तो ये कहते हैं तस्य अन्य तत्प्राप्ते अपि अनित्यत्व अनित्य हेतु अपुरुषार्थत्वात। तो कहते हैं अपर ब्रह्म का अन्वेषण करने से तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति होगी और अपर ब्रह्म की प्राप्ति परम पुरुषार्थ नहीं है मोक्ष नहीं है तो जो अपर आप ब्रह्म पर है का मतलब अपर ब्रह्म परक है उनसे अपर ब्रह्म की उपासना से तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति होगी और वह अपर ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति पुरुषार्थ नहीं है अपर ब्रह्म प्राप्ति में अपुरुषार्थत्व तो है मतलब पुरुषार्थत्व तो नहीं है फल नहीं है वो मुख्य फल नहीं है नित्य फलता नहीं है क्यों तो अपर ब्रह्म स्वयं अनित्य होने से उसकी प्राप्ति भी अनित्य है और उसकी प्राप्ति अनित्य होने से वह अनित्य फल होगा नित्य फल जो मोक्ष है वो नहीं होगा हाँ तो ये लिखा कि तस्य अनित्यत्वेन नस यानी अपर ब्रह्मण अनित्य तत्प्राप्तिरअपी अनित्य हेतु तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति भी अनित्य फल का हेतु होगी इसलिए अपुरुषार्थत्वात त् तो अपर ब्रह्म की प्राप्ति ये पुरुषार्थ नहीं है और परस नित्यवात्ब्रह्म पर तो नि नित्य है इसलिए प्राप्ते हे नित्यवाच्च उसके साथ अन्वय करना तत्प्राप्त है इसमें एक की मात्रा होनी चाहिए पुराने पुस्तक में नहीं है नए में छपी है क्या है? क्या हाँ उसमें लगाना चाहिए टीका में जो त... पर सेव नित्यत् तत्प्राप्ते है नित्यवाच इसके साथ अन्वय तो तत्प्राप्त यानी पर ब्रह्माप्त नित्यत् पर स्वयं नित्य होने से पर की प्राप्ति भी नित्य है और पर की प्राप्ति नित्य होने के कारण वो हो जाएगा फल पर की प्राप्ति ही फल है क्यों वो नित्य है वो मोक्ष है अब पर परब्र, ब्रह्म की प्राप्ति ही नित्य क्यों है इसमें हेतु बताया जा रहा और एक कि तज्ञान अन्वेश तज्ज्ञान मात्र साध्यत्वे साध्यपी एक तो हेतु हुआ कि परब्रह्म नित्य होने से परब्रह्म की प्राप्ति नित्य है दूसरा एक हेतु है कि तज ज्ञान मात्र साध्यत्व परब्रह्म की प्राप्ति का साधन केवल परब्रह्म का ज्ञान है ज्ञान मात्र से <coughs> वह प्राप्त हो रहा है ज्ञान से जो प्राप्त होता है वह नित्य है वह नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है ज्ञान से उसकी अप्राप्ति की भ्रांति मात्र रहती है वह नित्य प्राप्त तो प्राप्त ही रहता है हमेशा तो परब्रह्म तो प्राप्त ही है अज्ञानवशात अप्राप्त सा प्रतीत हो रहा है तो जिस अज्ञान वशात नित्य प्राप्त होता हुआ भी पर अप्राप्तसा प्रतीत होता है उस अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान मात्र से होती है तो ज्ञान मात्र से आवरक अज्ञान की निवृत्ति होने मात्र से ही वह प्राप्त है इसलिए भी उसकी प्राप्ति नित्य है एक तो स्वयं ब्रह्म नित्य हैं स्वरूप ही हैं और वह स्वरूप होने से नित्य प्राप्त होने से ज्ञान मात्र से अज्ञान की निवृत्ति ही उसकी प्राप्ति है इसलिए भी नित्य हैं तो तत्प्राप्ते हे ज्ञान मात्र साध्यत्वे नापि तोपर नित्ते तज्ञानसाध्यप्च तीय तो पर्रह्म हि मुख्यूपे इति परस्वरूप कथनेन आह तो अपर ब्रह्म की अपेक्षा पर ब्रह्म में क्या विशेषता है ये जो किंतत इस प्रश्न से पूछा गया था ना, तो विशेषता बताई जा रही है अपर ब्रह्म की अपेक्षा पर ब्रह्म में नित्यता रूप विशेषता अपर ब्रह्म अनित्य है पर ब्रह्म नित्य है तो पर ब्रह्म का अनित्य स्वरूप ज्ञापन करते हुए विशेष प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है का इसलिए कहा कि इति पर्रह्म परूपक कथनेन आह यति तो भाष्य में देखिए तो इति यम विज्ञे तत्प्त यहा काम यतिष्यामं तदन्व क वक्षति इति तत्स वक्षतिचार्यपजग्म तो ये कहते हैं कि येय जो नित्य हैं कौन परब्रह्म और इन्हें रूपेण विज्ञे निपेण्ञात ज्ञेय <coughs> यानि ज्ञान मात्र से ही पुरुषार्थ जिसके प्राप्त होता है जिसके ज्ञान मात्र से ज्ञान से अलग अनुष्ठान की जरूरत नहीं है अपर ब्रह्म को जानने मात्र से अपर ब्रह्म का शास्त्र से स्वरूप जानने मात्र से अपर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती अपर ब्रह्म के स्वरूप को जान करके फिर अपर ब्रह्म की उपासना करनी पड़ती वो है वो अनुष्ठे हैं तो अनुष्ठान सापेक्ष अपर ब्रह्म का की प्राप्ति है अपर ब्रह्म के ज्ञान मात्र से अपर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती अपर ब्रह्म की उपासना का अनुष्ठान सापेक्ष अपर ब्रह्म की प्राप्ति है और पर ब्रह्म का ज्ञान होते ही पर ब्रह्म का अज्ञान दूर होता है पर प्राप्त होता है अनुष्ठान निरपेक्ष ज्ञान मात्र से प्राप्तव्य है इसलिए कहा यह नित्य विज्ञे तत्प्राप्त यानी जो नित्य परब्रह्म है उसकी प्राप्ति के लिए ओ, उसकी प्राप्ति क्या है अज्ञान की निवृत्ति आवरण की निवृत्ति ही उसकी प्राप्ति है नित्य प्राप्त की और वो अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी तो ज्ञान से इसलिए लगाना तद अधिगम आय अर्थम तद तदअधिगम आय तो तत्प्राप्ति है अज्ञान की निवृत्ति और अज्ञान की निवृत्ति के लिए साधन है तद अधिगम तद अधिगम का अर्थ है तत्साक्षात्कार यानी पर तो पर का आत्म रूप से साक्षात्कार यह पर की प्राप्ति यानी अज्ञान की निवृत्ति कराता है उससे अज्ञान की निवृत्ति होती है अज्ञान की निवृत्ति ही पर की प्राप्ति है इसलिए क्या करें हम तो तद अन्वेषण कुरंत तो पर की प्राप्त पर विषयक अज्ञान की निवृत्ति के लिए साधनभूत पर का अधिगम हमें प्राप्त हो इसलिए तद अन्वेषणम कुरंत तो तद अन्वेषण कुरंत यानी उसके जिज्ञासु बन करके उसके ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हुए हम लोग क्या करें तो ष हे तत्सर्व वक्षती आचार्य उपजग्म तो गुरु रूप रूपजो प्रयत्न है वह प्रयत्न उन्होंने किया तो ये यानि आचार्य पिपलाद तत्सर्व वक्षति हमें जिस पर ब्रह्म विषयक जिज्ञासा है उस पर ब्रह्म के सारे प्रश्नों का उत्तर वे दे सकते हैं इस दृष्टि से आचार्य उपजगमू तो आचार्य पिपलाद जी के पास गए तो कैसे गए तो कहते हैं कथम तो इसका इत्यादि का अवतरण है टीका में इसको भी देखिए तत्प्राप्त यथा काम यति श्याम इसका अवतरण है इसको देखिए पर ब्रह्म अन्वेषमा को अतिशय इत आह तत्पाप्त्यर्थम अपर ब्रह्म से परब्रह्म का जो विशेष है वो तो बताया अपर ब्रह्म में अनित्यता है पर में नित्यता है। अब अपर ब्रह्म अन्वेश मान कुछ मनुष्य हैं और कुछ परब्रह्म ब्रह्म मान है तो अपर ब्रह्म का अन्वेषण करने वाले की अपेक्षा पर ब्रह्म का अन्वेषण करने वाले में क्या विशेषता है ये पूछ रहे पहले तो अन्वेषणीय जो ब्रह्म है उसकी विशेषता पूछी अपर ब्रह्म से पर ब्रह्म की विशेषता क्या है किन तत् और यहां कथम इससे पूछा जा रहा है कि अपर ब्रह्म उपासक की अपेक्षा पर ब्रह्म जिज्ञासु में क्या विशेषता है ये पूछा जा रहा है वो विशेषता है गुरुपस्य रूप विशेषता बताई जा रही है अपर ब्रह्म उपासक शास्त्र से पर ब्रह्म का अपर ब्रह्म का स्वरूप जान करके अपने घर में रह करके ही पर अपर ब्रह्म की उपासना में लग जाता है उसे उपासना करने के लिए आचार्य के पास रहने की जरूरत नहीं है गुरु गुरुपसती नहीं करता और ये जो परब्रह्म ब्रह्म मान है वह गुरु गुरुपसति करेगा तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगछित करेगा वही यहां पर कहा आचार्य पिपला भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना मूल में तो इसलिए कहा कि परब्रह्म ब्रह्म अन्वेष नाम को अतिशय अपर ब्रह्म अन्वेषण करने वाले की अपेक्षा परब्रह्म का अन्वेषण करने वाले में क्या विशेषता है जो अपर ब्रह्म का अन्वेषण करने वाले में नहीं रहेगी वो विशेषता बताई जा रही है पहले विशेषता पूछी कथम ये वो वो विशेषता बताई जा रही है तत्प्राप्त अर्थम इत्यादि से वो बताई गई आचार्यम उपजग्मू इससे उपसत्ति आचार्य उपसत्ति रूप विशेषता बताई गई यही यहां पर टीकाकार अन्वय भी बता रहे इसका अन्वय को देखिए तत्प्राप्त तदिगेषण कवंत यथा कामम इत्तेवम काम इति अभिप्राएण तो अर्थम का मतलब परब्रह्म की प्राप्ति के लिए परब्रह्म की प्राप्ति है परब्रह्म ब्रह्म विषयक अज्ञान की निवृत्ति उसका साधन है तद अधिगम इसलिए परब्रह्म प्राप्ति के साधन परब्रह्म के अधिगम यानी साक्षात्कार के लिए और उस साक्षात्कार का साधन है वो तद अन्वेषणम कुरंत परब्रह्म का अन्वेषण वो अन्वेषण हो जाएगा श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास श्रवण मनन करके तो तद अन्वेषण कुरंत यथा कामम यति श्याम हम प्रयत्न करें इस अभिप्राय से ये आचार्य के पास गए ये यहां पर बताया जा रहा है तो कथम यानी किस प्रकार उन्होंने गुरुपसती की तो आगे बताया कि तेह समित पानयो भगवंतम पिपलादम उपसन्ना इस वाक्य का अर्थ करते हैं कि तेह समित पानय यानी समित भार गृहित हस्ता समित पाने का अर्थ कर दिया समिदाओं को हाथ में लेकर के भगवत यानि पूजावंत पिप्पलाद आचार्य उपसन्ना उपजग्मितमें समित भार हस्ता इसमें इस समित शब्द को उपलक्षण मानते हैं टीकाकार तो टीकाकार कह रहे हैं कि समित यथा दंत ग्रहणम उपहार दंतकाष्ठादीपलक्ष समित ग्रहण उपलक्षण है यथा योग्य दंत काष्टि उपहार का दंत काष्ट यानि दतुन पहले तो नीम की डाली या किसी चीज से ही वो दतुन किया करते थे जहां जो उपलब्ध है तो समिधा तो कहा जाता है नित्य हवन में उपयोगी आने वाले जो काष्ठ वो समिधा ये उपलक्षण है आचार्य के उपयोगी चीजों का वो लेकर के उनके पास गए इस प्रकार ये प्रथम मंत्र का जो भाष्य तथा उसकी टीका है इस पर चर्चा पूरी हो जाती है अब द्वितीय मंत्र का विचार हम लोग कल करते हैं